रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक दसवा भाग बाद में बोस की रुचि पौधों और जीवों के बीच समानताएं खोजने में जगी उनके शोध ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया उन्होंने दिखाया कि सभी जीवों की तरह पौधों में भी स्नायु तंत्र होता है और वे विद्युत धारा ऊष्मा और रसायनों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्योंकि विषय एकदम नया था इसलिए बोस ने प्रयोग के लिए स्वयं कई नए उपकरणों को डिजाइन किया और उनका निर्माण किया उदाहरण के लिए पौधों की वृद्धि दर नापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ इस उपकरण से पौधों पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभावों को तेजी से नाप नापाना संभव हो गया 1915 में बोस अपनी शैक्षिक नौकरी से सेवानिवृत्त हुए उन्नीस सौ सत्रह में उन्हें नाइटहुड के किताब से सुशोभित किया गया उसी वर्ष अपने जन्मदिन पर बोस ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की यह संस्था अनुसंधान को समर्पित थी ने इस संस्था का स्वागत गीत रचा। 1920 में बोस को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के लिए चुना गया बोस एक देशभक्त और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे और उन्हें अपने देश की प्राचीन विरासत पर गर्व था वे समझ गए थे कि भारतीयों के आत्मसम्मान को नष्ट कर रहा था। उन्होंने पश्चिमी देशों के सामने साबित कर दिखाया कि भारतीय लोग भी विश्व स्तर का वैज्ञानिक शोध कर सकते थे अपने जन्मदिन के कुछ दिन पूर्व ही तेईस नवंबर उन्नीस सौ को जगदीश चंद्र बोस का देहांत हुआ। वे भारतीय वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों हेतु अनुसरण के लिए एक समृद्ध परंपरा छोड़ गए प्रफुल्ल चंद्र रे अठारह सौ इकसठ से उन्नीस सौ चौवालीस तक यकीन नहीं होता कि साधे लिबास और सरल आचरण वाला यह व्यक्ति इतना बड़ा वैज्ञानिक और प्राध्यापक होगा ये बात है मोहनदास करमचंद गांधी जी से कहा गया है अठारह सौ साठ के दशक में हमारे देश में कई ने जन्म लिया रविंद्रनाथ मदन मोहन मालवी मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी विवेकानंद और प्रफुल्ल चंद्र रे प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 को एक गांव में हुआ जो अब बांग्लादेश के खुलना जिले में है गांव में शुरुआती शिक्षा के बाद उनके पिता हरीश चंद्र अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की खातिर उन्हें कलकत्ता लेकर आ गए युवा प्रफुल्ल पर ब्रह्म समाज के समाज सुधारकों का गहरा असर पड़ा वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े क्योंकि उनके अपने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में आवश्यक उपलब्ध नहीं थी। उस जमाने में सुविधा की डिग्री के लिए रसायन विज्ञान का विषय अनिवार्य था अठारह में अत्यंत कठिन परिश्रम व प्रतिभा के बल पर प्रफुल्ल ने गिलक्रिस्ट वजीफा जीता और विज्ञान की आगे की पढ़ाई के लिए वे एडिनबरा चले गए वहा पर मशहूर रसायन शास्त्री ए सी ब्राउन उनके प्रिय और मार्गदर्शक बने